ठीक भोजन नहीं देता था बच्चों को भी महाराज ठीक कपड़े पहनने को नहीं देता था न खिलाता पढ़ाता था और स्वयं भी वो ऐसे महिला ही कुचैला कपड़ा पहनता था और वैसे आजकल भी जो मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं, उनको इनकम टैक्स के ऑफिस में जाना हो महाराज तो महिला कुचैला कपड़ा पहन के जाते हैं नारायण है। तो, वो तो बहुत महिला कुचला रहता था किसी को कुछ देता नहीं था यहाँ तक कि बांग मात्रारिता ना वो उठ के किसी को नमस्कार भी न करे और मीठी बात भी न बोले धन जो है ये तो नारायण बहुत दिनों तक टिकता नहीं है अंत में हुआ क्या कि चुक्रधु पंच भागिना उससे तो पशु पक्षी भी नाराज हो गए पत्नी भी नाराज बेटा भी नाराज नारायण सगे संबंधी भी नाराज राजा भी नाराज अफसर भी नाराज और नारायण गांव के लोग भी नाराज जब इतने लोग नाराज हो गए तो उसका धन तो कहाँ कुछ महाराज चोर ले गए कुछ डाकू ले गए कुछ सरकार ने राजा ने छीन लिया कुछ भाई बंधुओं ने ले लिया और अंत में उसके बेटे बेटी पत्नी वो सब भी उसका धन लेकर अलग हो गए अब वो रह गया महाराज अकेला आ, सो जब देखा कि अब कोई चारा नहीं चलता है आ, तो वो भिक्षुक हो गया भिखारी हो गया अब भिखारी होने के बाद क्योंकि ये जो प्राइण आर्था नाम ये जो कंजूस लोग हैं उनका धन किसी काम नहीं आता है धन पैदा करने में दुख होता है नारायण उसकी रक्षा करने में दुख होता है नारायण उसको संभालने में संभालने में दुख होता है किसी को दे तब दुख होता है नारायण कोई ले ले तब दुख होता है ये पंचदशान अर्थमूला अर्थ मतान पंद्रह दुख जो हैं, वो धन के साथ लगे हुए होते हैं अंत तो गत्वा उसको छोड़ना पड़ा और छोड़ के भिखारी हुआ तो थोड़े दिनों तक तो उसको दुख रहा लेकिन बाद में उसको सचमुच त्याग का मजा आ गया बेफिक्री आ गई और बेफिकर हो करके वो भगवान का भजन करने लगा परंतु लोग जो है महाराज वो कहीं जाए तो उसके ऊपर थूक दें और उसको लेके गाली दें और उसको डंडा मारें और उसको खाने के लिए भीख भी न दें बहुत कष्ट से वो अपना जीवन व्यतीत करने लगा सो एक दिन क्या हुआ नारायण एक दिन क्या हुआ कि उसके मन में आया कि ये जो हमको दुख हो रहा है नारायण ये कैसा ये कहाँ से आता है तो आ, सोचा कि काल दुख देता है तो काल तो दुख नहीं देता है का नारायण ग्रह दुख देते होंगे ये ग्रह जो हैं ये भी बेचारे दुख नहीं देते हैं ये तो सारी धरती पर अपना प्रभाव डालते हैं नारायण उसमें एक व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है ये तो ज्योतिषियों के घर में ही निकलता है महाराज नारायण यहाँ कोई बैठे हो तो नाराज नहीं हुए आप डॉक्टर से जा करके दिखाओगे तो वो कुछ न कुछ क्योंकि आपसे वो फीस लेगा तो बताएगा इस विटामिन की कमी है और नारायण एक इंजेक्शन लगवा लो ये हमारे दादाजी बीमार थे यहीं बैठे हैं नारायण हाँ इनको ये ख्याल था कि हमारा लीवर खराब हो गया है तो एक डॉक्टर हमारे पास आता था बहुत बढ़िया माथुर। क्या माथुर, माथुर। आ, वो उसने कहा कि हम अच्छा कर देंगे तो हर तीसरे दिन सत्संग के लिए आवे और एक इंजेक्शन लगा के जाए और कुछ दिनों के बाद इनको अनुभव हो गया कि मैं ठीक हूँ अब बहुत दिनों के बाद बरसों के बाद फिर हम लोग गए गोरखपुर वहाँ उसका तबादला हो गया था तो उसने हमको भोजन के लिए अपने घर में बुलाया तो मैंने उसको धन्यवाद दिया कि तुमने दादाजी को ठीक कर दिया था तो हंसने लगा बोला महाराज मैंने इनको कोई दवा थोड़ी दी मैं तो डिजिटल वाटर का इंजेक्शन लगाता था इनको अब वो फीस नहीं लेता था हम लोगों से लेकिन इनके मन में जो बहम था ना कि हमको रोग हो गया है उसको दूर करने के लिए तो कुछ न कुछ युक्ति उसकी भी फीस होती है हमारा पर उसने तो फीस नहीं लिया करनी पड़ती है इसी प्रकार यदि आप ज्योतिषी से जा करके पूछो ए, कि हमारी कैसी स्थिति है तो मैं थोड़ा थोड़ा ज्योतिष जानता था पहले वो पढ़ा था अब तो भूल गया है हाँ अब तो मैं किसी को नहीं बताता हूँ तो नारायण देखो नौ ग्रह होते हैं और बारह राशि होते हैं तो नारायण सब के सब ग्रह कभी किसी को अच्छे नहीं हो सकते नौ में से दो तीन तो हमेशा ही खराब रहते हैं कोई चौथे होगा कोई आठ में होगा कोई बारह में होगा नारायण और चंद्रमा जो है वो महीने भर में तीन बार सवा दो दो दिन माने कोई सवा दो दिन सवा दो दिन सवा दो दिन पौने सात दिन के करीब चंद्रमा सबको खराब रहता है एक महीने में और नारायण तो ज्योतिषी के घर जाओगे तो वो तो कुछ बतावेगा ही द्विपंचम सप्तम नारायण अष्टमगाह ये दूसरे स्थान में खराब है ये पांचवें स्थान में खराब है ये सातवें स्थान में खराब है और कुछ न कुछ पूजा पत्रित उनको जरूर बतावेगा एक भी व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं मिल सकता जिसके नौ के नौ ग्रह अच्छे हुए तो नारायण अब तो आप जाओगे तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा ऐसे महाराज हमको बताओगे कि हमको कोई तकलीफ है तो हम आपको कोई धर्म कर्म नारायण कोई दान कोई मंत्र जप कोई अनुष्ठान जरूर बता देंगे असल में कोई ग्रह किसी को कष्ट नहीं देता है कोई कर्म किसी को कष्ट नहीं देता है कष्ट देने वाला कौन है अपना मन है वही किसी परिस्थिति को दुख के रूप में कल्पना कर लेता है और हम अपने को दुखी हो जाते हैं एक दिन हमने देखा महाराज रात को बैठे बैठे हमने कहा देखें हमको क्या क्या दुख है सन्यासी होने से पहले अब मैंने जो जोड़ना शुरू किया हमको ये दुख है ये दुख है ये दुख है आठ दस पंद्रह अपने दुख सोचे और अब ऐसा मालूम पड़े कि मैं सचमुच रोगी हूं है नारायण मैं बीमार हूं मैं दुखी हूँ और झट मैंने अपने को झटक दिया अब बोले नहीं नहीं मुझे कुछ दुख नहीं है देखो हमारा वंश कितना उत्तम है हमारी विद्या है हमारा शरीर है हमारे गृहस्थ शिष्य हैं हमारा परिवार है नारायण भगवान की हमारे ऊपर कृपा है हम तो बड़ी सुख बड़े सुखी है अब महाराज अपने सुख की बात जब सोचने लगे तो झट दिल जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया और जब दुख की बात सोचने लगे तो ऐसा मालूम पड़ने लगा कि दुख ही दुख है असल में ये मन की ही कल्पना है आ, किसी का मन कैसा होता है और किसी का मन आ, कैसा होता है तो मन परम कारण मामं थी हमारे दुख का कारण जो है वो हमारा मन है नारायण देखो त्याग की दशा में साधु कितना सुखी होता है और संग्रह की दशा में भी धनी लोग जो हैं वो कितने दुखी होते हैं नारायण एक राजा का बेटा उसके प्रतिकूल हो गया तो पहले दुखी हुआ और फिर ख्याल हुआ कि वो हो इसकी वजह से तो हमको वैराग्य होगा और बड़ा सुखी हो गया तो असल में ये जो भगवान की लीला हो रही है दुनिया में उसकी कथा कर लेनी चाहिए उसको अपने अनुकूल बना लो तो सबका सब, सब सुख ही है और नारायण प्रतिकूल बना लो तो सबका सब दुख ही है एक सेठ ने बताया कि महाराज हमको तो दो लाख का घाटा हो गया और हम बड़े दुखी हैं छोटा सेठ था बड़ा नहीं था अब महाराज मैंने उसको उसकी पत्नी से पूछा कि सेठ को तो घाटा हो गया है आजकल बड़ा दुखी है सो हंसने लगी हो बोले महाराज घाटा कहाँ हुआ है और एक व्यापार में हमारे पड़ोसी ने कुछ पूंजी लगाई थी और उतनी इन्होंने लगाई थी तो उसको चार लाख का फायदा हो गया और इनको दो लाख का हुआ तो दो लाख का जो फायदा हुआ इसको ये घाटा मान करके दुखी हुए हैं इनको तो फायदा ही दो लाख का हुआ है नारायण घाटा नहीं हुआ है तो ये महाराज सोचने का सोचने का ढंग है यदि आपके सोचने का ढंग अच्छा है तो आप कभी दुखी नहीं होंगे आपको तो महाराज मृत्यु में भी ऐसा मालूम पड़ेगा की ये दुखी जो जीवन छोड़कर के मैं भगवान के पास जा रहा हूँ सो उस ब्राह्मण ने महाराज अंत तो गत्वा ये निश्चय किया कि हम समास्थाय या पर नारायण जो महापुरुष ने महापुरुषों ने जिस मार्ग का आश्रय लिया है उसके द्वारा मैं भगवान के आश्रय पर रहूंगा और सुख दुख तो मुझे कभी स्पर्श ही नहीं करेंगे ये जो कल्पना है कि ये हमारा दुश्मन है वो दुश्मन नहीं है वो तो तुम्हें भगवान की ओर उन्मुख उन्मुख कर रहा है ये जो कल्पना है कि हमारा मित्र है वो तो तुमको बांध रहा है ये अपना मन ही किसी को मित्र किसी को शत्रु किसी को उदासीन मान करके भीतर ही भीतर सुखी दुखी होता रहता है मैंने एक बार देखा हो बेलखेड़ा क्या नाम है वो जहाँ ठाकुर साहब का गांव था मेघ नारायण सिंह का बेलखेड़ा बेलखेड़ा में एक महीना में रहा तो एक छोर थी वहां एक रास्ता ऐसा था घूमने के लिए जा रहे सामने से आया सुअर अब उसके दांत बड़े बड़े थे तो हमको डर लगा कि ये कहीं हमारे ऊपर आक्रमण न कर दे जंगली सुअर और खड़े हो गए हम एक तरफ और सुअर खड़ा हो गया सामने वो हमसे डर कि ये मनुष्य है हमको मारे नहीं और मैं उससे डरू कि ये सुअर है नारायण हमारे ऊपर आक्रमण न कर दे अब आखिर में मैं तो बेवकूफ सिद्ध हुआ नारायण हाँ मैं तो डरता ही रह गया और उसने महाराज जिधर उधर देख के एक पानी आने का उसमें रास्ता बना था नारायण वहां से बरसा का पानी निकलता था झट उसके भीतर घुसा और निकल गया हमारा रास्ता साफ उसने तो समझदारी से काम किया और मैं बेवकूफी से डरता रहा है नारायण सो ये मित्रोदासी न रिपवा संसार तमसाह करता ये हमारा जो अज्ञान है वही संसार को बनाता है और उसी में हम दुखी होते हैं सो इस दुख से मनुष्य के बच को बचने के लिए अपने मन को ठीक बनाना चाहिए कि वो ठीक ढंग से सोचे और इसके लिए चाहिए सत्संग नारायण इसके लिए चाहिए स्वाध्याय इसके लिए चाहिए भगवान का आश्रय इस पर महाराज उद्धव जी ने पूछा की आखिर मनुष्य को भगवान की आराधना कैसे करना चाहिए तो भाई बात ये है कि आदत जो है ये आदमी की बिगड़ जाती है ये जब तक इसको बात करने के लिए कोई नहीं मिले तो उद्वेग इसके मन में होता रहता है बोलने का अवसर न मिले तो उद्वेग होता रहता है चलने को न मिले तो जरा अपने इंद्रियों को संजम की भी आदत डालनी चाहिए कुछ समय जीवन में ऐसा होना चाहिए जब हम अपना पांव समेत के बैठ सके नारायण बिना बोले रह सके बिना हाथ से कुछ किए भी रह सके तो मालूम तो पड़े कि ये हमारे औजार हैं, हमको मोटर चलाना तो आवे और उसको रोकना नहीं आवे तो हमारे ज्ञान का क्या अर्थ है ये शरीर जो है ये मोटर के समान है नारायण तो इसको एक पवित्र स्थान पर जो केवल भगवान की याद करने के लिए हो उस पर कोई खाए नहीं बैठ के और उस पर भोग नहीं करें उस पर बैठ के संसार की बात नहीं करें एक स्थान ऐसा होना चाहिए घर में कि जहां हम बैठ के केवल भगवान का भजन करें नारायण और वो पवित्र रहना चाहिए एक आसन ऐसा होना चाहिए जिस पर हम बिछा करके बैठे तो दूसरी बात न सोचे आप देखोगे थोड़े दिनों के बाद उस जगह पर जाने पर और उस आसन पर बैठने पर आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा वो भूमि का का और आसन प्रभाव होगा एक बैठने का ढंग होना चाहिए ये पांव फैला के बैठे हैं हमारा थोड़ा समेत समेटने, समेटने का भी तो सिद्धासन है पद्मासन है वीर आसन है उसको लगा के बैठ गए और जर शरीर जो है वो बारम बार हिलता रहता है तो उसको थोड़ा स्थिर रखने का अभ्यास होना चाहिए ये नहीं कि जहाँ बैठे वहां कुर्सी का सहारा लेकर तो बैठते ही है भीत का भी सहारा लेकर बैठते हैं महाराज हम देखते हैं हमारे यहाँ के जो लोग भीत का सहारा लेकर बैठते हैं उनके सिर का जो तेल है ना वो भीत में लग जाता है <laughs> तो वो उतनी दूर दूर की जो भीत है वो भी गंदी हो जाती है उसकी सफाई जल्दी करवानी पड़ती है वो <laughs> तो ये जो सहारा लेकर बैठने की आदत है वो भी ठीक नहीं है और नारायण अपने शरीर को स्थिर करके बैठ गए और अपने वाणी को बंद किया और नारायण आंख को जरा आज खुली रखा यदि नींद आती हो तो आंख को खुली रखना चाहिए और खुली रखने पर इधर उधर की चीजें दिखती हो तो आँख बंद रखना चाहिए नींद दावे तो वहां खोल के रखो और खुलने से विक्षेप हो तो बंद करके रखो और यदि दोनों होता हो तो वहां खद खुली और न तो बिल्कुल बंद और ना तो खुली ऐसे प्रतिपद दृष्टि रख के नारायण बैठ जाना चाहिए और मन में ये जो दुनिया में देखते हैं इन चीजों का ध्यान नहीं करें थोड़ी देर के लिए व्यापार से छुट्टी कर लो चलो भगवान के साथ पिकनिक करो थोड़ा हाँ हाँ नारायण पिकनिक करने के लिए महाराज अब हमको तो लोग बताते हैं चलो हिमालय में चलो एकांत में चलो गंगा किनारे चलो बड़ा आनंद आएगा अब जो लोग शहर में व्यापार में काम करते हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया है थोड़े दिन विश्राम मिल जाए कश्मीर जाएंगे स्विट्जरलैंड जाएंगे अब हम लोग तो वृंदावन में रहते हैं हरिद्वार में रहते हैं गंगा किनारे रहते हैं तो नारायण बंबई के वातावरण से कलकत्ते के वातावरण से अपने आप ही छुट्टी मिल जाती है वहाँ जा करके हमारी पिकनिक हो जाती है तो अपने मन को भी थोड़े दिन के लिए ये जो झगड़े रगड़े के काम है थोड़े समय के लिए दिन भर में 24 घंटे में नारायण थोड़ी देर के लिए भगवान में ले चलना चाहिए एक बालक है नारायण बालक तो कहे कोई अब 40 वर्ष का हो गया है पर ये बात 8-7 वर्ष की है उसने कहा कि स्वामी जी मैं तो ईश्वर को मानता ही नहीं तो अच्छा नहीं मानते हो तो बड़े बुद्धिमान हो इतनी बड़ी तुम्हारी बुद्धि है कि ईश्वर को भी ना बोल सकती है तो हम तुम्हारी बुद्धि की सराहना करते हैं ईश्वर को ना करने वाली बुद्धि कोई साधारण बुद्धि तो नहीं हो सकती है बोले पर मैं आपको मानता हूँ मैंने कहा बहुत बढ़िया आप फंस गए बेचारे क्या अच्छा मैं तुम्हारी कमाई कितनी है बोले चौदह सौ की तो है हमारी महीने में मैंने कहा यदि मैं महीने में चौदह रुपया तुमसे मांगू तो दे सकते हो जरूर दे सकते हैं अच्छा <स्थाँगा> तुम्हारे पास चौबीस घंटे में कितने मिनट हैं बोले ऐसे ही कुछ बताया हो चौदह सौ चालीस की कितना बताओ ना हमको गिनती तो मालूम नहीं है ठीक था मैंने कहा अच्छा इसमें से जदि मैं चौदह मिनट तुमसे मांगू तो मुझे दोगे कहा जरूर देंगे स्वामी मैंने कहा अच्छा चौदह मिनट बैठ के तुम मेरी प्रसन्नता के लिए राम राम राम राम राम राम, राम चौदह मिनट कर लिया करो तो वो <laughs> अब वो फंस गया महाराज तुम्हारे चक्कर पहुंच गया अब आठ दस बरस जो हुआ सात आठ बरस हुआ अब तो वो महाराज राम राम करने में उसको मजा आ गया और राम, को, राम का चरित्र कैसा है और राम का स्वभाव कैसा है राम का गुण कैसा है जो राम राम स्वामी जी हमसे बुलवाते हैं उसमें क्या है अब तो महाराज उसके हृदय में भक्ति आ गई तो आप अपने को नारायण 24 माने 24 घंटे में समझो 1400 नारायण मिनट में 1440 मिनट में यदि आप 14 मिनट भी भगवान के नाम पर निकाल सको देखो क्या होता है सो तो नारायण इसके लिए एक कायदे से सीख करके करना चाहिए वो पीठ पीठकिरीर से देखे और हृदय में देखा की एक कमल है और कमल पर देखा कि प्रकाश है सूर्य है और नारायण ये देखा कि उस सूरज में ताप नहीं है केवल आह्लाद है चंद्रमा का प्रकाश है वहां हमारा नारायण मन है और उसमें अग्नि को देखा अग्नि माने शब्द सूरज माने प्रकाश और चंद्रमा माने नारायण वहां मन का लगना आनंद का अनुभव करना और उसमें अग्नि माने एक वाक का शब्द का उच्चारण करना भगवान का नाम लेना सूर्य सोम और अग्नि तो सूर्य तो ज्ञान देगा और चंद्रमा आनंद देगा और अग्नि जो है वो हमारे जो पाप ताप हैं उनको जला देगा और उसमें देखो भगवान की एक मूर्ति है बहुत बढ़िया मूर्ति है महाराज सुंदर से सुंदर आपको सुंदरता से तो प्रेम आई है मैं जानता हूं <coughs> मधुरता से भी प्रेम है आपको ऐश्वर्य से भी प्रेम है और आप देखो आपके हृदय में एक भगवान की मूर्ति है और वो चाहे सोई हुई हो और चाहे खड़ी हुए और चाहे बैठी हुए आप देखो बड़े प्रेम से वो आपकी ओर देख रही है आपको मुस्कुरा रही है ये आप बुरा मत मानना मान लो भगवान नहीं है ये आपका मन है ठीक है हम इस बात को मान लेते हैं कि ये भगवान की मूर्ति नहीं है आपका मन है लेकिन आपका मन कैसा है मुस्कुराता हुआ मन है आपका प्रेम भरी नजर से देखता हुआ मन है आपका पीता फैलाता हुआ मन है और आपका लक्ष्मी से सेवित मन है नारायण आपका बड़ा सुंदर बड़ा मधुर बड़ा कृपा से युक्त नारायण आनंद को फैलाता हुआ मन है मान लो आपका मन ही है तो कितना बढ़िया आपका मन उस समय हो गया है कि वो इतना सुंदर चतुर्भुज शंख चक्र गाधारी हो गया है पद्मधारी हो गया है कैसा बढ़िया आपका मन है जो मुस्कुरा रहा है कैसा मन है जिसमें करुणा भरी हुई है कैसा मन है आपका जो प्रेम भरी चितवन जिसमें है जिसमें अनुग्रह की वर्षा हो रही है आपने अपने मन को कितना बढ़िया उस समय बना दिया अब देखो उसी में हम ऐश्वर्यशाली भगवान है जो सृष्टि को बनाते हैं जो सबकी रक्षा करते हैं जो बुराइयों का संभार करते हैं जो सच्चदा आनंद ग ईश्वर कैसा होता है आप देखोगे नारायण आपका ये वो सुख है जो पराधीन नहीं है आपके अधीन है ये आपका ऐसा सुख है जो हमेशा मालूम पड़ता है नारायण हर जगह रहता है हर रूप में रहता है आपके साथ रहता है आप इस प्रकार से महाराज जो चाहते हैं क्या हमेशा रहने वाला सुख हर जगह मिलने वाला सुख हर से मिलने वाला सुख बिना परिश्रम के हर फिटकरी न लगे और सुख नारायण और बिना पराधीनता का सुख और जगमग जगमग जगमगाता हुआ सुख आप चाहते हैं वो कैसे बना का आपका मन ही ऐसा सुख बन गया ऐसा भगवान सुख बन गया अब इसमें से यदि आप छांटना चाहें तो मंद मंद मुस्कान छाट ले और प्रेम भरी चितवन चित भला आपका मन ही मुस्कुरा रहा है और आपका मन ही प्रेम से देख रहा है और देखते देखते ऐसा तनमय हो गया कि द्रव्य ज्ञान क्रिया भ्रम त्यासु त्यास संब निर्वाणम नारायण वहां न तो कोई वस्तु चीज कोई नहीं रहेगी और वहां काम कोई नहीं रहेगा और नारायण वहाँ वृत्ति चित्त वृत्ति कोई नहीं रहेगी वहां केवल, आप रहेंगे। केवल आपका भगवान रहेगा और नारायण ऐसी शांति ऐसी शांति आपको मिलेगी जिसकी कोई हद नहीं है सो आप पहले भगवान की पूजा घर में शुरू कीजिए मूर्ति रखिए चित्रपट रखिए कोई यंत्र रखिए भगवान की पूजा शुरू कीजिए और थोड़ी देर बाहर थोड़ी देर भीतर उसको कर लीजिए आपके मन में ऐसी शांति आवेगी कि ये सारा जो द्वैत का भ्रम है ये निवृत्त हो जाएगा और निवृत्त हो जाएगा और आपको बिना परिश्रम के बिना किसी भोग के बिना किसी की गुलामी किए आपको एक स्वतंत्र सुख का साक्षात्कार होगा और आप देखेंगे कि दुनिया में हमको कहीं जाने की किसी के इंतजार करने की कुछ करने की कुछ भोग राग की कोई जरूरत नहीं है परमानंद तो हमारे हृदय में ही है और जब द्रव्य ज्ञान क्रिया की आवश्यकता नहीं रहेगी तब आप परमानंद का अनुभव अपने हृदय में ही परम मुक्ति का अनुभव करेंगे और थोड़ी देर ऐसा यदि हो जाए तो आपके जीवन में वो बल आएगा वो उत्साह आवेगा, वो बुद्धि आवेगी नारायण वो आनंद आएगा कि आप निर्द्वंद होकर बिना किसी की परवाह किए और दुनिया में सारे व्यवहार कर सकेंगे ये जो दीनता आपके साथ लगी है हीनता लगी है जो आप निर्बल हो गए हैं आपके जीवन में कमजोरी आ गई है ये सब की सब इस भगवान के ध्यान से दूर हो जाएगी आपका मन जब भगवान से एक होगा तो जैसे सृष्टि स्थिति प्रवय करने का सामर्थ्य भगवान में है वैसे आपको ये नई दुनिया बनाने की और उसको रख रक रख रक रखाव की और नारायण उससे छुटकारा पाने की सारी शक्ति आपके जीवन में आ जाएगी आ, सो ये नारायण ये जो भगवान का ध्यान है भगवान की पूजा है ये आपके चित्त के सारे दोषों को मिटाए देने में समर्थ है अब आगे की बात आपको बहुत बढ़िया बात आगे आ रही है इसको बोलते हैं परमार्थ निरूपण नारायण और भागवत धर्म सच्ची चीज सबसे परमार्थ परम अर्थार्थ का परम स्वरूप क्या है नारायण उसका तो निरूपण आवेगा और आगे जो उसका ठीक ठीक समझ नहीं सकते उनके लिए भागवत धर्म का वर्णन होगा अब नारायण बस थोड़ा सा प्रसंग प्राप्त है जो कल थोड़ा सायंकाल और परीक्षित की मुक्ति का वर्णन सायंकाल आएगा और कल भागवत की नारायण पूर्णाहुति भोग पड़ जाएगा नारायण कल कल का दिन है और सार सार जो श्रीमद् भागवत का है और सारे वेद शास्त्रों का है वो कल उसका निरूपण करेंगे ओम शांति शांति शांति नानकी नायक रामचंद्र जो जैसे कल कहा था अभी यहाँ अभी तुरंत ही वीडियो दिखाया जाएगा जैसे पहले देखा था महाराष्ट्र जी का का उसमें जो गुड़ी हुई है जिस भाई बहनों को प्राथमिक इच्छा और कृपया बैठी अभी तुरंत शुरू होने वाला है और वीडियो का प्रोग्राम जैसे पहले दो घंटे हमने अनाउंस किया था अभी होने वाला है बात तो सारा प्रश्न